धरती के दूसरी ओर तक एक सुरंग कैसे बनाएं? फेथ ऐसी जगह ढूंढो जहां जमीन नरम हो फिर एक बेलचा लो और सुरंग खोदना शुरू कर दो जो मिट्टी शुरू में तुम बाहर निकालोगे उसे कहते हैं चिकनी मिट्टी यानी लो ये चिकनी मिट्टी चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों की बनी होती है जिनमें मिले होते हैं वह पौधे और कीड़े जो वर्षों पहले मरकर धरती में दब गए थे जब तुम ऊपर की मिट्टी खोद डालोगे तो तु, तुम्हें बजरी या कंकड़ी या रेत मिलेगी अब खोदना थोड़ा कठिन हो जाएगा जब सुरंग पांच या सात फुट गहरी हो जाएगी तो तुम्हें किसी मित्र की सहायता लेनी पड़ेगी वह एक बाल्टी में मिट्टी या बजरी या कंकड़ बाहर खींच सकता है तुम सुरंग के भीतर रहकर गहरी खुदाई कर सकते हो जल्दी तुम चट्टानों तक पहुंच जाओगे वहां हर तरह की चट्टाने होंगी बड़ी चट्टाने छोटी चट्टाने ग्रेनाइड चूना पत्थर लाइम स्टोन और बालू पत्थर अगर तुम अफ्रीका में सुरंग खोदना शुरू करते हो तो तुम्हें धरती में हीरे मिल सकते हैं और ब्राजील में पन्ने यानी एमराल्ड्स मिल सकते हैं अन्य जगहों पर शायद सोना या चांदी या कोयला मिल जाए तुम कहीं भी खुदाई शुरू करो ध्यान रखना तुम्हें पुराने संख्या हड्डियां भी मिल सकती हैं वह जीव जो धरती पर शताब्दियों पहले रहते थे जैसे कि डायनासोर और बाघ और कछुए उनकी हड्डियां भी मिट्टी में मिल सकती है अगर ऐसे कुछ अवशेष मिल जाए तो उन्हें संभाल कर रख लेना जब तुम पचास फुट के लगभग या उससे थोड़ा कम खुदाई कर लोगे तो पथरीली चट्टानों से तुम्हारा सामना होगा यह धरती की पथरीली परत जिसे भूपटल यानी क्रस्ट कहते हैं यह अधिकतर ग्रेनाइट की बनी होती है इसमें खुदाई करने के लिए तुम्हें परमा मशीन यानी ड्रिलिंग की आवश्यकता पड़ेगी मशीन से खुदाई करो अब हो सकता है कि जमीन से पानी निकल आए वर्षा का पानी ऊपरी परत से रिसकर धरती के अंदर जमा होता रहता है और धरती के अंदर झीले और नदियां बन जाती है अगर तुम किसी भूमिगत झील तक पहुंच जाते हो तो बेहतर होगा कि तुम गोताखोरों की पोशाक पहन लो और अगर तुम्हें काले चिपचिपे तेल की कोई झील मिलती है तो अच्छा होगा कि उस सुरंग को छोड़कर तुम किसी नई जगह पर फिर से खुदाई करो खुदाई करते रहो कोई एक मील गहरी खुदाई करने पर जो चट्टानें तुम्हें मिलेंगी वह गर्म होंगी ऐसा इसलिए होता है कि धरती के केंद्र से गर्मी ऊपर चट्टानों की ओर फैलती रहती है तुम्हें गर्म पानी के झरने भी मिल सकते हैं क्योंकि वर्षा का पानी मिट्टी और बजरी से रिश्ते रिश्ते तपती चट्टानों तक पहुंच जाता है कई बार यह गर्म पानी वापस धरती की सतह पर आ जाता है कई जगह पर गर्म पानी के चश्मे बन जाते हैं या गीजर यानी गीजर्स के रूप में भाप या उबलता पानी तेजी से बाहर निकलता है गर्मी और भाप से बचने के लिए तुम्हें एस्बेस्टस की बनी पोशाक पहननी पड़ेगी उबलते पानी के गीजरों से अपने को बचा कर रखना अगर किसी गीजर की चपेट में आ गए तो तेजी से निकलती भाप पे उबलता पानी तुम्हें धरती के ऊपर हवा में उछाल देगा हवा से नीचे धरती पर आने के बाद तुम्हें फिर से खुदाई करनी पड़ेगी दस या बीस मील और खुदाई करो फिर तुम ऐसी चट्टानों तक पहुंच जाओगे जिन्हें पेशाट कहा जाता है बेसाल्ट काले रंग की सख्त भारी और चिकनी चट्टानी होती है धरती के ऊपर हर ओर दो से तीन मील मोटी बेसाल्ट की परत है इस बेसाल्ट की परत में खुदाई करते रहो जैसे जैसे तुम बेसाल्ट की परत में खुदाई करते जाओगे गर्मी बढ़ती जाएगी गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हें अब पिघला हुआ बैसाल्ट मिलेगा जिसकी चमक गहरे लाल रंग की होगी पिघला हुआ बैसाल्ट मैगमा कहलाता है यह वही द्रव है जो कभी कभी धरती की दरारों से बाहर आता है और ज्वालामुखी बन जाते हैं जब यह द्रव धरती से बाहर आकर जम जाता है तो इसे लावा कहते हैं ज्वालामुखी बहुत ही खतरनाक और हानिकारक होते हैं धरती में सुरंग बनाते समय सावधान रहना और किसी ज्वालामुखी में फंस न जाना इस तपते हुए मैग्मा से पार जाने के लिए तुम्हें एक खास प्रकार की जेट चालित समरिन की जरूरत होगी इस सम्वरिन की बाहरी परत में अग्निशैनी की क्षमता होनी चाहिए इसके अंदर सम्मरिन को बहुत ठंडा करने के लिए उपकरण होने चाहिए और इसके अगले सिरे पर खुदाई करने की ड्रील होनी चाहिए तुम्हारा नो स्पेस इतना मजबूत होना चाहिए कि वो धरती की गर्मी और दबाव को सह पाए कोई महसूस तो न की होगी जितना तुम धरती के भीतर जाओगे गर्मी उतनी ही बढ़ती जाएगी जब तुम लगभग एक सौ पचास मील तक खुदाई कर लोगे तो तुम वहां पहुंच जाओगे जिसे धरती का मेंटल कहते हैं इतनी गहराई में बैसाट पिघल एक चिपचिपा पदार्थ बन जाता है जो स्टील से भी अधिक सख्त होता है यह भीतर की तेज गर्मी के कारण पिघल जाता है और ऊपरी सतहों के दबाव के कारण सख्त हो जाता है लेकिन तुम खुदाई करते रहो अभी तुम्हें बहुत नीचे जाना है मेंटल कोई 1700 मील गहरा है जैसे जैसे तुम अपनी अग्नि सहने वाली सबमरीन में नीचे जाओगे तुम देखोगे की मेंटल का रंग लाल से बदलकर संतरी हो जाएगा और फिर पीला हो जाएगा इसका कारण है गर्मी का लगातार बढ़ना मेंटल के तल का तापमान तीन डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है इस गहराई में मेंटल इतना गर्म है कि अगर उसकी राख भी जल अगर तुम्हारी सम्बरिन को आग लग गई तो उसकी राख भी चल जाएगी मेंटल के तल पर पहुंचकर तुमने धरती के केंद्र की ओर जाते हुए आधा रास्ता पार कर लिया है अब तुम्हें वहां से गुजरना है जिसे धरती का बाहरी यानी आउटर कोर कहा जाता है यह पिघली हुई चट्टानों और लोहे का मिश्रण है यह कोई तेरह मील गहरा है इसे पार करना बहुत कठिन होगा लेकिन जब तुम इतना नीचे आ ही गए हो तो आगे बढ़ते रहो अब तुम धरती के केंद्र के पास आ रहे हो बाहरी कोर के बाद भीतरी कोर शुरू होगी धरती का भीतरी कोर इनर कोर लोहे की एक गेंद जैसा है भीतरी कोर इतना गर्म होता है कि सफेद प्रकाश जैसा चमकता है अब सीधा 860 मील नीचे जाओ और तुम धरती के, के केंद्र पर पहुंच जाओगे धरती का केंद्र वह जगह है जहां पूर्व पश्चिम से मिलता है उत्तर दक्षिण से मिलता है ऊपर और नीचे में कोई अंतर नहीं रहता है धरती के, के केंद्र में तुम्हारे नीचे कुछ भी नहीं होगा तुम अब किसी भी दिशा में जाओ तुम्हें ऊपर ही जाना होगा तुम्हारा सिर ऊपर की ओर होगा और उसी तुम्हारे भी ऊपर की ओर होंगे क्योंकि तुम्हारे जाने की अपनी लंबी यात्रा शुरू कर देना पहले आठ सौ साठ मील ऊंचे भीतरी कोर को पार करना फिर तेरह सौ मील ऊंचे बाहरी कोर को पार करना उसके बाद तुम्हें से निकलना पड़ेगा फिर मैग्मा के ऊपर जाना होगा तब आएगा भूपटल ऊपर आना, फिर चट्टाने और रेत और चिकनी मिट्टी को पार करना तुम के ऊपर मील दूर धरती के दूसरी ओर तुम बाहर आओगे अगर तुमने अमेरिका में सुरंग बनानी शुरू की तो तुम हिंद महासागर के तल पर बाहर आओगे पानी की ठंडक तुम्हें अच्छी तो लगेगी पर तुम्हारा सामना सार्क मछलियों के साथ हो सकता है अपने सबमरीन में ही रहना और उसे चलाकर सागर के ऊपर ले आना ऊपर आकर ही सबमरीन का दरवाजा खोलना तुम्हें में और वापस चल देना या फिर चप्पू चलाना जब तुम घर पहुंचोगे तुम सबसे कह पाओगे की तुमने दुनिया का सबसे दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग बनाई थी धरती की एक ओर से दूसरी ओर तक और धरती के ऊपर वापस आकर तुम बहुत ही प्रसन्न हो जब तुम घर पहुंचोगे तुम सबसे कह पाओगे कि तुमने दुनिया का दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग बनाई थी धरती के एक ओर से दूसरी ओर तक कि धरती के ऊपर आकर तुम बहुत ही प्रसन्न हो समाप्त